शंकरम शंकरम। सर्वं नमा भगवत्द शोक चैतियातीम नम जय भगवान भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणित जो उपदेश शास्त्री उपदेश इसमें दिया भगवान ने परंतु तो लक्ष्य एक ही है कि आत्मा को हम अपने स्वरूप को हम कैसे अनुभव कर ले अपने स्वरूप को हम कैसे अनुभव कर ले उसके लिए भगवान शंकराचार्य ने जितना पॉसिबल दृष्टिकोण है जहां जहां से देखा जा सकता जिस प्रकार से देखा जा सकता है उसके पुस्तक में वर्णन कर रहे हैं अभी हमको भगवान शंकर ये समझा रहे हैं कि देखो ये सपना और स्मृति ये दोनों लगभग एक ही है स्मृति हम जागृत काल में बैठे करते हैं और सपना हम सो करके करते हैं स्मृति हम किसका होता है जिसका हमने अनुभव किया उसी का स्मरण होगा और अनुभव के बिना स्मरण होना संभव नहीं है इसी प्रकार स्वप्न में भी पहले जो देखा हुआ है वो देखते है परंतु इस प्रकार साप्तिक तो वस्तु सामने जो कुछ होता है तो कुछ होता नहीं है केवल एक प्रती मात्र होती है ठीक किसी प्रकार की जगत भी एक हमारी जन्मांतरिक कर्म का एक समिति है तो भी कुछ पारमार्थिक है नहीं इसको समझाने के लिए मुख्य रूप से विपदास्पद ये जगत मिथता है क्यों क्योंकि दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी बात है दिखाई दे रहा है दृश्य जो आप में विषय होगा वो सत्य नहीं है उसमें व्यवहारिक सत्यत्व पारमर्थिक सत्यत्व नहीं है इंद्रियम्य वस्तु में पारमार्थिक नहीं है व्यवहारिक है, और जो इंद्रियातीत इंद्रियातीत वो पारमार्थिक इंद्रियाती पारमार्थिक वस्तु, वस्तु वस्तु तो लेकर के लोग यहाँ तक पहुंच गए थे किसनायादि अतिक्रांतम ब्रह्म निरंतर कार्यवाण श्याम कथम का चाह का कारण कारण प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण हमारे से से ही भी भूख भूख प्यास प्यास तो तो धर्म है जो जन्म शोक मोह ये हमारी छह उर्मी मुझे नहीं आई है ये जो अलग अलग धर्म है भूख प्यास प्राण के धर्म है शोक मोहम्म मृत्यु थोड़ा शरीर का धर्म है मैं इनको अनुभव करने वाला देखने वाला प्रकाश करने वाला हूँ व्यापक हूँ परिच्छिन्न वस्तु में क्रिया होते हैं पूर्णता में व्यापकता में तो क्रिया होना संभव नहीं है तो मैं क्रियावान कैसे हो सकता हूँ इसलिए कार्यवान प्रथम शिमित मैं एवं अंजसा दिन तक साथ इसी को बार बार विचार करिए कि जब मैं समस्त इंद्रियों से रहित हूँ तो इंद्रियो और इंद्रियो क्रिया से मेरा क्या संबंध है भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है इस चीज को समझने के लिए कि मैं शरीर इंद्रियो मन बुद्धि से सर्वथा भिन्न तत्व हूँ क्योंकि ये सब दृश्य कोटी में आता परिवर्तन निरंतर में परिवर्तन हो रहा है परंतु एक अपरिवर्तनीय तत्व तो नहीं रहने से परिवर्तन को नहीं समझा जा रहा इच्छ को बार-बार विचार बार करके अपने को स्ट्रिक्स टू थूर्ण शरीर से शरीर से अपना को अलग करने का अभ्यास करें अलग करने का अभ्यास करें यहां तक कलम होने कर ली थी आदि हर्षपुरा 13 से, से। पारगस्थो यथा नद्दा ततस्थम पारम ईयाशति आत्मग्गश्चेत तथा कार्यम कथं अन्यत् इह इच्छति पारगस्थु पार तथा इच्छति पे जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब नदी पार कथम शब्दों ऊपर से अध्यार कर हिलाना पड़ेगा इसमें पारगस्त जो नदी का उस पार कर चला गया तत्थम पार, उस पार में जाकर के जाऊन में पहुंच गया है पारगढ़ जो पार में उस पार चला गया जैसे नगध नद, नदी के उस पार जाने वाला तस्था पारम या उस स्थान में रह करके मैं कैसे पार पार में हो चिंता नहीं करता इसी प्रकार आत्मज्ञान यदि आत्मज्ञान हो गया फिर तथा कार्यम कर तुम अंदर यह इच्छते कैसे वो दुष्ट कर्म करे शास्त्रीय कर्म करने का अथवा एक कर्म मतलब खाना पीना नहीं शरीर धारण निमित्त जो कर्म है वो तो है उसके लिए करके नहीं है ये जो मैं ब्राह्मणी को लेकर जो कर्म करते हैं वर्ण और अष्टम धर्म को पालन तो हम इसलिए कर रहे थे ताकि अंतकरण शुद्ध होकर के आत्मज्ञान हो जाए अब आत्मज्ञान होने के बाद फिर वर्ण और अष्टम धर्म पालन करने के कहा से आएगा ये तो आ नहीं सकता कैसे आ सकता है पार अगस्त जैसे नदी के उस पार में पहुंचा हुआ व्यक्ति मैं कैसे नदी के उस पार मेरे लिए क्या साधन होगा में आता ही नहीं है क्यों आएगा वो पारम जाने की इच्छा करता है या धातु है और सन्नत है जाने की इच्छा करना मतलब बुक में आएगा आपका डिजिटल फॉर्म है जैसे इसी प्रकार वो और पे तो फिर उस पर कर आत्मन, पास अपने स्वरूप की अपना संघता पूर्णता के ज्ञान हो गया कोई इच्छा मन में पीड़ा उत्पन्न नहीं कर रहे तब क्या होगा तथा कार्यम कार्यम फिर ये ये मेरे, करता मेरे करता इस इस इच्छा पर करके आएगा फिर दूसरा कुछ करने का इच्छा मन में कैसे होगा वो तो जिसके लिए वो करना था वो तो भगवान ने कर दिया मतलब अब जो अपनी असंगता व्यापकता पूर्णता और इसके साथ मेरे शरीर के साथ कुछ सम्बन्ध जब ये समाज में आ गया फिर इस कर्म करके अंत करण शुद्ध करके मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा कैसे आ सकता तो नहीं आ सकते नजीक है आत्मज्ञान हो गया फिर अपने की अपनी असंगता व्यापक यदि हमको अनुभव में आ गया पूर्णता और कोई इच्छा हमको पीड़ा नहीं उत्पन्न कर रहा है मन में कोई दुख उत्पन्न नहीं आ रहा मन में तो फिर फिर कर्म आदि करने का फिर कर्म लिए करें, करें? तुम तो तो व्यक्ति फिर मैं कैसे उस पर जाऊँ इसकी चिंता नहीं करती है इसी प्रकार धर्म धर्म से उस पर जाने वाला व्यक्ति और फिर धर्माचरण कैसे करूं ये चिंता नहीं करते है ये अभिप्रायित अर्थ है दर्म, आत्मा दर्मा दर्मा से है, से हैं पाप पुण्य अरे सुख किसको प्राप्त होगा स्वरूप सुख में आत्मा में बैठो असुख तो मन तुम्हें इंद्र सं कभी सुख होने वाला नहीं हो दुखी देगा वो वो तो सामान्य नियम ही ऐसा है इसीलिए स्वरूप भूत सुख है जो कभी परिवर्तन नहीं होता उस सुख जो है जब एक बार समझ गया तो फिर वो उसको खुशी उस को उस के सुख को प्राप्त करने के लिए तो करेगा जैसे नदी के उस पर जाने वाला व्यक्ति फिर दोबारा नदी को किसे पार चिंता ही उनका मन में नहीं आता ये किसी को बोलना आगे देखिए आत्मघी आत्म उपादान विज्ञेय बंथ सुब्रह्मण ध्रुव आत्मस्या उपादान जोक्षारह स विज्ञे बंथ सुब्रह्मण ध्रुव आत्मजा यद हान उपानता जोक्षारह स विज्ञेय ध्रुव जिस आत्म पुरुष का जस आत्मसा उसके मन में ये छोड़ना है ये नहीं करना है अथवा ये करना है इस प्रकार हान मतलब तैयार करना उपादान इसका ग्रहण करना ये भावना यदि है जिस आत्मज्ञानी पुरुष का ये भावना रहेगा क्या भावना रहेगा ये छोड़ना है ये प्राप्त करना है यदि भावना मन में रह गए न मोक्षार अधिकारी अभी तक नहीं बना सभी समझना चाहिए यदि मन में ये रहता है इसका मतलब वो निषिद्ध कर्म तो करेगा ही नहीं क्योंकि भावना नहीं आएगा वो तो अनेक जन्म के पुण्य के पल से रुक हुआ वह मैं निषिद्ध कर्म नहीं कर पा रहा हूँ ये चिंता उसको थोड़ी आएगा तो कर्म ही कुछ करना नहीं है ना पाप न पुण्य इसलिए आत्मज्ञ शायद हान उपादान यदि यदि आत्मज्ञान के बाद भी जो है ये करना है ये नहीं करना इसको त्याग करना है इसको ग्रहण करना है, इसको रखना है इसको छोड़ना सत्य गुण में रहना है राजो गुण में अरे राजोगुण जब आएगा आएगा उसको देखते रहो तो तमोगुण जब आएगा तो आएगा निद्राने से थोड़ी हम आत्मज्ञाने में हमेशा सत्य सत्य गुण में रहना कुछ नहीं निद्रा आत्मा के धर्म नहीं शरीर के धर्म में वो आ रहे हैं अनेक दोष तो सुने तो देखिए भगवद गीता की जो है गुणातीत अवस्था को वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले थे उदाशीन वादाशीन वादाशीन दाते। उदाशीन के तरह बैठा हुआ व्यक्ति जो गुण के तरह विचलित नहीं होता जो वहां पे गुणातीत के लक्षण में भगवान श्री कृष्ण कि की प्रकाश हम जब प्रवृत्ति मोह में वो चा पांडव न दृष्टिता न सत्य गुण है गुण है तम गुण है उसको वो चिंता नहीं है कि सत्य गुण था चला चला गया अथवा तम गुण आया तम सत्य गुण आता तो अच्छा हो जाता दोनों ही चिंता उनके मन में नहीं होती क्यों वो जानता है गुण के साथ आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है ये गुण जो शरीर के धर्म है प्रकृति के धर्म है आत्मा प्रकृति सर्वोदय विलक्षण है दोनों का कोई संबंध नहीं है इसीलिए नहीं मेरे को तो गुण में ही रहना है अरे गुण में रहना है अपने आप ही रहेंगे सत्य तो गुण में क्योंकि कुछ क्रिया जब होना ही नहीं है अब कुछ क्रिया करने के लिए थोड़ा तो गुण चाहिए अब जो है क्रिया के लिए जब मन करता ही नहीं है कोई बाहरी क्रिया के लिए बस केवल अपने में रहना सामान्य जो शरीर धारण निमित्त कर्म है उस कर्म को जो है उसी में इसके बिना और कोई भी कर्म के संकल्प न हो आत्मश अपना आत्म होने के बाद भी जो मन में ये भावना रह जाता है कि इसको छोड़ना है और इसको ग्रहण करना है तब तक जो है हम मुक्ति के अधिकारी नहीं है ना मुक्षार वो तो अभी भी ब्रह्म से दूर है ब्रह्म व्यापकता को अपनी समझ नहीं पाया हाँ त्याग कैसे ये हो पाएगा ग्रहण अथवा जब मैं पूर्ण व्यापक हूँ तो मैं तो किसी का ग्रहण भी नहीं कर सक और ना किसी का त्याग कर सकता हूं क्योंकि सब जगत है तो मैं अब जो वो भाव नहीं आया जो वो भाव आया तो हान और त्याग की भाव चला जाएगा और जो हान और त्याग की भाव है तो अभी भी अपनी व्यापकता के साथ अपनी पूर्णता के साथ एकात्मता नहीं हुई अपनी पूर्णता व्यापकता के साथ एकात्मता नहीं है इसलिए व्यवहार ध्यान रखना व्यवहार जगत में तो जो रहेगा में क्या व्यवहार से ही होता है इससे धीरे-धीरे व्यवहार भी कम होगा और धीरे धीरे क्या होगा कि जो है कोई सब कुछ नहीं होगा मन में यदि ऐसा होता है तो अभी तक जो अपनी पूर्णता का अनुभव नहीं होगा अभी मुक्ति का अधिकारी नहीं होगा नाविक आशु ब्रह्मनाथ ये अभी तक, ब्रह्म तक तक ब्रह्म पूर्ण हैं शब्द का उल्टी होता है मतलब अभी तक ब्रह्म ब्रह्म मिला नहीं ब्रह्म से अलग हो रखा है के इसलिए यहाँ पे और कोई अर्थ हो सकता है मतलब ब्रह्म से अभी अलग भी भावना मन में व्यापकता के साथ एकत्र भावना अभी तक पूरा धीर नहीं हो पाया इसलिए वो मुक्ति मुक्ति नहीं है यदि इसीलिए यज्ञ होता तो कोई वस्तु की त्याग करने की इच्छा कोई वस्तु ग्रहण करने की दोनों ही नहीं होना जैसा जैसा आ रहा है उसी को बस एक्नोलेज कर देना है जो भी कुछ प्रटब आ रहा है जैसा कुछ हो रहा है उसके साथ तादात वो नहीं करते हुए बिल्कुल जो जैसा है उसको ऐसे ही समझना ये जो है ज्ञान की महिमा है ये से है। मतलब ये से नहीं है कि हमारे हो हो जाएगा पैर हो जाएगा पैर चालीस हाथ हो जाएगा ये सब नहीं है ज्ञान मतलब कुछ नहीं तब विपरीत जितना हाथ पैर है ये भी इसका क्रिया भी शरीर धारण निमित्त से जितना उतना ही होगा और कोई क्रिया होने का संभव ही नहीं है बाकी जो है पठन पठन आदि एक जन्मांतरी अभ्यास से शरीर करता रहता है। इससे जो है, है।, है आत्मचि देता है कर बाकी नहीं देता है तो कोई इसमें भी कोई नुकस नहीं कर पा रहा है क्या हो जाए कुछ नहीं होगा जितना स्वरूप है स्वरूप हमेशा एक ही प्रकार है चाहे आप समझे चाहे हम ना समझे आप आत्मा स्वरूप में कभी कोई विकृति नहीं आती है हमेशा एक ही प्रकार से ही रहता है साधि प्राण तस्मा हर निशे भब सात ही जगत प्राण तस्मा नई भब प्राणी न सैता ब्रह्म विद सात ही जगत प्राण तस्मात ना जो प्राण उपासक है प्राण उपासना करने के लिए भी शास्त्र ने बताया इसका जो है प्राण मतलब हिरण्य रूप के साथ एक हो जाता है और हिरण्य देवता आदित्य में बैठा हुआ जिस प्रकार आदित्य में दिन रात नहीं है आदित्य के द्वारा किया हुआ दिन रात को हम देखते हैं है। परंतु तो आदित्य में दिन रात नहीं प्रकाश शुरू तो आदित्य में जगत प्राण जगत का प्राण है जिस प्रकार आदित्य में दिन रात नहीं है इसी प्रकार जब प्राण पुरुष को भी ऐसा फल मिलता है मतलब वो दिन रात काल से पार चला जाता है लंबा समय तक बैठा तो जिस प्रकार यदि ब्रह्म भी धोखा समस्त भेद से रहता है ब्रह्म अद्वय कुमरा जन्म मृत्यु तो जरा व्यधि भूख प्यास कहा जन्म मृत्यु आपको कहा प्राण उपासक के लिए भी शस्त्र निश्चित कर रहे हैं प्राण उपासक मतलब हिरण नगर उपासक उस एक हिरण नगर कई सारा देवता उसका विस्तार है हिरण नगर भगवान को अब देखना चाहते हैं आदि चंद्रदिदिक पुरुष है कोई हिरण नगर है कोई ईश्वरूप है तो प्राण उपासक के लिए भी ये कहा गया है कि ये जन्म मृत्यु से छूट जाता है काल उसको वो काल के घेरे में नहीं आता जब प्राण उपासक के लिए भी इतना सत्य है और तब जो आत्मज्ञान जिसको प्राप्त तो हो गया उनके लिए तो क्या है नहीं क्या है नहीं वो कैसे जो है कि आत्म मतलब मैं फिर जन्म पूर्ण नहीं करूंगा फिर जन्म मृत्यु ये सब जो भावना कहाँ से आएगा आत्मा में न जन्म मृत्यु है ना पूर्ण आत्मा के पूर्ण कोई संबंध नहीं है आत्मा के पाप, पाप तो संभव नहीं कोई क्रिया मतलब जाग जग गति वर्ण और आश्रम भेद कर्म होना तो संभव नहीं है प्राण से भी नशा हम प्राण उपासक के लिए भी जब ये नहीं हो दिन रात नहीं होता दिन रात सुपुरक्षित जन्म मृत्यु जरा व्या भूख प्या सब जो है दिन रात नहीं होता तो कुत्तो ब्रह्म भी तो अद्वय ब्रह्मविता पुरुष जो आ, आ, मतलब अद्वितीयता अधु, अधु, के भाव में बैठा हुआ है उसके लिए फिर कहा आ जाएगा जन्म मृत्यु शुभ भूख प्या क्योंकि आत्मा ये, ये नहीं की आपको हमेशा जो है वो आत्मा के स्मरण करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूँ मैं हूँ मैं ये भी नहीं है बना है है क्योंकि आत्मा वाले है। हमेशा प्रकाश रूप है। उसमें अंधेरा जिस दिन रात नहीं है इसी प्रकार आत्मा ने दूसरा किसी भी मैं, मैं, हम, हम मनुष्य की तरह एक चिड़िया को देख करके हम उड़ने नहीं लगते पशु को देख करके चार पर्यटक नहीं चलते क्योंकि हम मनुष्य परंतु तो आप दिन में कितने बार जब करते हो कि मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य कुछ भी नहीं मैं मनुष्य हूँ एक भाव एक बना है और उस संस्कार ही हमको एक मनुष्य की तरह व्यवहार करने जितना व्यवहार होता है, है उतना ही करते हैं हम पेड़ पौधे की तरह खराब भी नहीं रहते हैं, हम चिड़िया की तरह उड़ते भी नहीं है पशु की तरह चार पैर ये संस्कार सारा विद्यमान है चुष्म शरीर में परंतु तो जब ये मनुष्यता की भाव हमारे अंदर इतना संस्कार उतना धीरो बैठ गया क्या मनुष्य के तरह विचरण करते हैं मनुष्य के तरह आचार विचार है हमारा इसी प्रकार से इसके लिए हमको जो है बचपन से अभी तक हमने ये नहीं कि मैं मनुष्य में मनुष्य इतना जब करना पड़ता है कि कोई ध्यान करना पड़ता है कुछ नहीं स्वाभाविक रूप से वो रहता है कि किसी प्रकार से एक बार जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसका संस्कार इतना आत्मसंस्कार इतना प्रकाश आत्मा का प्रकाश इतना उज्ज्वल प्रकाश वो कहीं जाता नहीं है वो कहीं नहीं जाता उसको मन में रखते न स्मरती आत्मा स्मरे ज्ञान अज्ञान हे तुझम न स्मरती आत्मा नी आत्मा विस्मरेत बाप्य अलुप्तचित मनो अभी स्मरती ज्ञानम अज्ञान हे तुझम ये देखिए ये जो है न स्म्या आत्मा विस्मरे चित मनो अभी स्मरती इत ज्ञानम अज्ञान हे तुझम इसे यहाँ पे देखिए क्या अद्भुत शब्द बोल रहे आत्मा आत्मा का स्मरण नहीं करता आत्मा क्योंकि ही आत्मा की आत्मा, आत्मा का न स्मरण आत्मा भी नहीं करता है। जिसके लोक नहीं होता सुप्त अवस्था में भी आत्मा की चेतनता के लूप का भी नहीं होता क्यों इसलिए आत्मा अपने को स्मरण भी नहीं करता और आत्मा कि चेतनाता का भी लोक भी नहीं होता अपने को विस्मरण भी नहीं होता एक बार जब इस चीज को समझ जाते हैं तो हमेशा नहीं है और आत्मा न ही आत्मा ये आत्मा आत्मा को जो है स्मरण नहीं करता और न उसको विस्मरण करता है ना उसको भूलता भूलते भी नहीं है ये एक बार अपने स्वरूप को ठीक से व्यक्ति समझ जाते हैं तो फिर जो है क्योंकि ये जनित मन जनित ज्ञान नहीं है कि बुढ़ापा में बुद्धि थोड़ा मेधा थोड़ा ह्रास हो गया तो पहले का पढ़ा हुआ वस्तु भूल जाऊंगा ये नहीं है आत्मा ही आत्मा को प्रकाश करता है आत्मा की प्रकाश हमेशा एक रूप में बना रहता है इसीलिए कि आत्मा आत्मा को स्मरण करता है अथवा आत्मा आत्मा को भूल देते है यदि कर्म करते दोष हो जाएगा वो हो ही नहीं सकता इसीलिए ना उसका स्वरूप का विलुप होता है कोई परिवर्तन होता है ना आत्मात्मा को चिंता नहीं कर सकता क्योंकि तो तो उसका कभी लुप्त नहीं होता कभी परिवर्तन नहीं होता अब यदि बोलतेमरण करता है मन स्मरत ही ठीक तो है मन मरण स्मरण करता है कि मंखुआ व्यापक शुरू शुरू में वहां तो उस भाव में स्थिर होने के लिए मन ऐसा करे तो असुभ्यता नहीं है परंतु मन अपर ज्ञान है अज्ञान है अज्ञान अवस्था तो मनो अपरती मन, मन मन स्मरण करेगा यदि इस प्रकार के हमारा ज्ञान हो रहा है कि तो मन स्मरण करता है क्या असंग हूं मैं व्यापक पूर्ण नहीं उसका भी आवश्यकता नहीं है यदि होता है वो तो समझना अज्ञान दशा में जैसा हमने स्मरण किया था उसी का एक आभा मात्र यहाँ पे दिखाई दे एक आभाष इस समय हो रहा है परंतु वो मन का ही धर्म है हमारा नहीं है साधन करते हुए व्यक्ति जब लंबा समय ध्यान भजन करता है तो उसका कुछ असर तो मन में रह जाएगा तो ब्रह्माकार मृत्यु में लंबा समय रहने के फलस्वरूप बनाने के फलस्वरूप जब तत्व साक्षात्कार होता है तो जो मन का अभ्यास है तथा अनुकूल का मन में विचार उठ सकता है मान लीजिए किसी समय कोई धर्म संकट आया तो उस समय निर्णय लेने के लिए धर्मा धर्म धर्माधर्म क्या करना है उस समय जो है अपने को जो है मैं मनुष्य हूँ मैं संन्यासी हूँ इस भाव को लेकर व्यवहारिक में तो हमको उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए ये चिंता मन में यदि आता है ये व्यवहार के निमित्त से में और असंग व्यापक अवस्था में रह करके तो कोई व्यवहार होता ही नहीं आत्मा में कोई व्यवहार नहीं आत्में किसी निमित्त से शरीर को कुछ व्यवहार करना पड़ रहा व्यवहार तो करते समय भी हमारे मन में यही भावना आएगा कि मैं तो पूर्ण व्यापक व्यवहार एक सन्नासी शरीर कर रहा है तो शरीर जो कर रहा है वो सन्यासी उचित व्यवहार करेगा वो मन मर्जी अथवा उत्पादंग व्यवहार नहीं कर सकता है अनेक जन्म की अभ्यास के फलस्वरूप तो ध्यान रखना एक बार अज्ञान नाश होने जाने के बाद अज्ञान का कार्य कार कार तो मन में, मन में तो आत्मा के धर्म नहीं है ये आत्मा के साथ इसका कभी भी कोई संबंध है मनोरथ ज्ञानो ये नज्ञान हेतु जब अभी तो आपको जो अज्ञान का जो है पूरा इसके इसके लिए ना जो प्रारब्ध काल में हमारे आनंद गिरिजी ने जो है एक तुला अविद्या बोलते तुला अविद्या क्योंकि मूल नाश हो जाने पर भी एक जब तक प्रारब्ध है तो एक तुला अविद्या की एक अथवा एक थोड़ा सा कुछ दिन के लिए जो है मानते हैं है गयान, गैनी के शरीर में क्योंकि न तो शरीर के व्यवहार तो दिखाई पड़ते हैं भगवान ने जितना प्रारब्ध दिया जितना तब तक जो है एक एक एक, तुला एक का तुलाविद्या मानव कुम, कुमार ने दंड के द्वारा चक्र को घुमाया था वो घरा बनाने के लिए तो उसने जो है एक घरा बन गया तो चक्र घर बनना तो बन तुरंत रुपती नहीं है चक्र का जो गति दे रखा वो गति वो मोमेंट जब तक उसका समाप्त नहीं होता आवेश उसका, तब तक वो घूमता रहता है इसीलिए तुल्हाद्या इस की बल से कुछ है कि तुला विद्या, आभा मतलब अज्ञान की आभाष प्रारब्ध की बल से कुछ देर तक रह सकता है वो रहगा ये बात नहीं बोल रहे हैं मतलब मान्यता दे करके नहीं तो व्यवहार कैसे होगा व्यवहार तो नहीं सकता अज्ञान के बिना व्यवहार नहीं हो सकता ज्ञानी पुरुष के शरीर से भी व्यवहार होते हुए दिखाई पड़ते हैं शास्त्र जैसा बोलते हैं परंतु ज्ञानी की दृष्टि से वो नहीं है देखने वाले की दृष्टि से देखने वाले की दृष्टि से मान्यता देकर के शास्त्र व्यक्ति लोग ऐसा कहते हैं मनो अपना ही आत्मा बा ज्ञानम तो जब मन ना तुला है थोड़ा सा क्योंकि अब काम कर्म को करते समय कोई आके आपको बोल दिया कि ये काम करना है तो हम ज्ञानी इसलम कुछ कर सकते ये बात नहीं है ये बात नहीं है वहां पे आपने को पूर्ण स्मरण रखना है अपने को स्मर... पूर्ण स्मरण में रखना है कि क्या हो रहा है वहां पर कोई आवाज आ रहा है आ, तो, थोड़ा आ, कोई अच्छा दिया इस प्रकार से एक न स्मरती आत्मा नहीं आत्मा अलुप्त चित मनो अपरचित एवं ज्ञानम ये जो ज्ञान मन स्मरण करता है हेतु जब कुछ मतलब अ तुला के कारण ऐसी होती है परंतु यह उसमें नहीं है आगे और बोल रहे देखिए तो चीज को सामान्य रूप से समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा इसको परोही आत्मा स्विद्या कल्पित स्मृत अपू विद्या तस्मिन र्प इवादय ज्ञात जेय परो आत्मा कल्पितस्मिता स्विद्या कलस्पढ़ आत्मा कल्पितस्मिता स्विद्या कलस्पढ़ दया पे, जानने वाले का पाति है। उसका शश की एक बचन है जैसे मातृ का मातु मा जानने वाले का जानने योग्य है ये परमा आत्मा परमात्मा तो शुद्ध आत्मा जानने वाले के द्वारा जानने योग्य है सो कल्पित जब तुम कल्पित में अविद अवस्था में थे तब शास्त्र बोला था आत्मा भारतव्य सोतव्य मंतव्य निधिता सुमित अविद्या अवस्था में ये कल्पना थी जिस प्रकार जो है ना मान लीजिए एक जगह पे सर्प देखा था हमने सर्प देखने के बाद हम भाग रहे थे तो गिर गया तो किसी को आवाज सुनाई दिया वो आके मेरे को उठाया उठाया तो बोलते वहां सांप है वहां सांप है अच्छा चलो हम वहां पे जाके देखते हैं परंतु गिरने अच्छी तरह से देख लिया वहां पर साफ नहीं है परंतु वो जो गिरने का जो चोट लग गया गिरने के जो चोट लग गया वो वहां पे सांप नहीं है गैन के साथ साथ तुरंत चोट नहीं मिलेगा छोट को मिटने के लिए कुछ दिन समय लगता है इसी को प्रारब्ध बोलते हैं इस प्रारब्ध के निमित्त से ज्ञान होने के बाद इस इस हो सकता है तो इस जगह पे ये मानवता दे करके चलना पड़ेगा ज्ञातु शास्त्र ये बोल रहे हैं कि हाँ जानने वाले के लिए आत्मा जानने योग्य ज्ञातु पर आत्मा ज्ञो है अज्ञान दशा में कहा गया था ये आत्मा कभी भी विषय रूप में आपका ज्ञान का विषय नहीं बनेगा आत्मा कभी भी ज्ञान का विषय नहीं बनेगा अभी अब है से के आत्मा की निराकरण हो जाने पर तो उसमें फिर ये कहा आएगा कि आत्मा जानने जो जानूंगा कुछ नहीं हो सकता है इस प्रकार राज जो है राजु में जो सर्प भ्रांति हो रहा था तो वो जो है में है है की ज्ञान हो हो जाने पर फिर सर को नहीं होती परंतु पे क्या होता है? कि वो जो जो जो डर के मारे जो दुग -दुग अंदर हो रहा था अथवा चोट लग गया था वो तुरंत उस आत्मा के ज्ञान होने के तुरंत बाद जो है वो तुरंत नहीं मिटती और कुछ दिन तक उसका जब तक प्रारब्ब की आवास रहता है तब तक उतरा रहता है इसलिए इसके लिए घबराने का भी कोई बात नहीं है ओ। हो पर ओम ये, ये आत्मा का ज्ञान तो की है इसका इसलिए नहीं है कि आत्मा तो हमेशा जानी हुई ही है हाँ, आत्मा आत्मा के ज्ञान कभी विषय रूप में तो नहीं हो सकता परंतु तो आत्मा हाँ। कभी सोता भी नहीं है कभी जागते भी नहीं आत्मा तो हमेशा ही जगे है हमेशा जानी हुई है जान है, आत्मा जा, ही नहीं जानता हूं हूँ परिच्छि हूँ और मैं ये जो है इसके साथ इसके साथ ये मेरी भावना रहता है केवल इतना ही हिस्सा मिट जाता है वो भी ज्ञान के बाद क्या होता है कुछ दिन थोड़ा सा उसका एक आभास जैसा रहता है हमको न्याय दर्शन में भी ऐसा ही बोला है कि कोई भी कार्य नाश होने के बाद कुछ दिन तक उसका आभास जैसा रहता है कुछ क्षण के लिए भी शरीर का जो प्रारब्ध रहता वो एक क्षण भर की समय है कुछ समय के लिए उसका थोड़ा आभास जैसा रह सकता है सभी के लिए एक बात नहीं है वो ज्ञानी पुरुष की प्रारब्ध जैसा लिखा है परमात्मा ने तद अनुकूल ऐसा जिस हम विवेकानंद के लिए निर्विकल्प समाध्य से ठाकुर जी ने चाबी हाथ में ले लिया बोलते हमारे हाथ में तुम्हारा काम पूरा होने के बाद ये फिर मिलेगा कुछ भी काम नहीं की। अपने पास अप, अपने भाव में हमेशा रहे कोई उनके लिए मतलब जब तक प्रारब्ध है उनको भोगना भी पड़ा परंतु उसमें जो है कोई कर्म की संकल्प हो कि मैं ये नाश हो गया ये मेरे को कर्म है वो भाव कुछ नहीं रहा है, आत्मा, अभी जो, आत्मा तो, नित्त जानना हुआ है, आत्मा तो, नहीं तो फिर वहां से ये भावना की मेरे को जानना ये तो नहीं आ सकता क्योंकि आत्मा आत्मा को स्मरण भी नहीं करता आत्मा आत्मा कुछ मतलब स्मरण का लोभ भी नहीं होता मतु तो मन को स्मरण करता है तो समझना की अविद्या आत्मा स्व अविद्या कल्पित समित वो जो है, है। अविद्या से कल्पना किया गया था अपूर्व विद्या इस अभिमान को विद्या के द्वारा नाश काट देने पर इस प्रकार रज्जुक सर्व नाश छोड़ जाने पर तो फिर वो सर्प आपको दिखाई नहीं देगा संसार में सतत्व तो बुद्धि कभी नहीं होगी कभी नहीं होगी और ना कोई कर्तव्य बुद्धि परंतु कुछ दिन तक जो है नहीं तो ज्ञानी पुरुष के लिए इस बोला शास्त्र ने बोला उप दीक्षांति ज्ञानम ज्ञानी नत्व मतलब ज्ञानी पुरुष के लिए भी भगवान कुछ कर्तव्य बना के रखते है उस कर्तव्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक एक तुला अविद्या की आभाष भी भगवान बना के रखते है नहीं तो से काम हो पाएगा ज़िये ज़िये ऐसा होता है मन कभी चिंतन करते हैं तो घबराने की बात परंतु वो आत्मा में नहीं है आत्मा तो ना आत्मा को कभी विषय रूप में जान लेता है ना आत्मा के आत्म स्वरूप में कभी विस्मृति होते हैं जब मैं नहीं हुए भाव भी कभी नहीं होता सुशुप्त तो अवस्था में जो मैं नहीं हूं, ये नहीं होता। उसे मैं नहीं नहीं ये रहता रहता जगह ध्यान अवस्था में जब आप बैठेंगे सब कुछ चलाया जाएगा परंतु एक ऐसे शुद्ध अस्तित्व मात्र रह लेगा जो कोई ध्यान प्रोसेस की प्रक्रिया में नहीं आएगा वो बस अपने अस्तित्व मात्र को आप समझ अनुभव में थोड़ा कठिन पड़ता है, है।, है। तो अनुभव होने के बाद फिर जो है उसमें कोई शंका नहीं रह जाएगा बस यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है शास्त्र ने ये बोला और इसलिए बाई चांस का भी यदि ऐसा होता भी मन ने सोचा की भूला तो समझ में मन कई है वो एक चीज़ है क्योंकि वो अगर नहीं रहता तो शरीर अपने प्रब्ध जनित कर्मों को पूरा नहीं कर पाएगा इसलिए भगवान उसको बचा के रखते हैं इसी को समझाते हुए आगे बोलते हैं कि फलाभावा सब अभ्यंतरम ही अजग मम व्यक्ति जो भाव तस्मिन कस कु भवेदा जाता है करती कर्म फलाभाव तस्मिन कस कु भवेद ये देखिए ज्ञान की जो है फल आपको अपने में देखने को मिल जाएगा अपने में अनुभव आ जाएगा ये क्या बोल रहे बात भास्व करती कर्म फला भावा मैं करता हूँ मेरे के लिए करणीय है इसको करने से ये फल मिलेगा ये लाभ होगा इसके लिए इसकी अभाव हो जाता है मन तो तो तो इसलिए कोई कर्म करके कोई फल प्राप्त तो कर्म लोकांतर में जाकर तो इससे इसका लाभ होगा ये भावना बिल्कुल मन से हट जाती है ये जो है करती कर्म थी। थी की फल के आप अपने में अनुभव करना चाहते हैं तो क्योंकि अपनी व्यापकता असंगता वो तो विषय रूप में नहीं आएगा परंतु मन में क्या होगा कि मैं करता हूँ मेरे से एक कर्म है अथवा इससे फल मिलेगा ये भाव की अभाव हो जाता है करती कर्म फला भावात फलाभा अभ्यंतरम ही अजम क्योंकि वही जो है अंदर बाहर हर जगह पे एक ही शुद्ध व्यापक चेतन जन्म रहित व्यापक चेतन विद्यमान इसको क्या बोलेंगे कि किस एक जो है जिसको विज्ञान तो अचेतन आनंद व्यापक चेतन आनंद ये जो है ये भाव हमेशा पंक्ति का विषय नहीं होता पाएगा इसका फल दिखाई देगा आपको क्या फल दिखाई देगा कि कर्तित्व तो बुद्धि करण ये है कि ये बुद्धि अथवा इससे फल मिले ये नहीं से ये हट जाएगा मन से ये मन से हट जाएगा कर्म फला जो भाव। ये जो सोचते है, मैं ये हूँ और ये मेरा है मैं ये हूँ मैं, मैं शरीर हूँ और ये मेरा है ये भाव जो है ये चला जाएगा मन से ये चला जाएगा मन से देखिये कितना स्पष्ट जो है अनुभव भगवान शंकराचार्य बोल रहे को उसमे उस व्यक्ति का, का उस जिस किसका कैसे हो सकता है उसके अंदर ये जो है चला जाता है, मैं और मेरा ये भाव मन से बिल्कुल निकल जाता है। उस अधिकरण में जिस में अपना स्वरूप का बोध हो गया तो उस अधिकरण में फिर ये मैं और ये मेरा ये बोध बिल्कुल नहीं रहता बिल्कुल प्रलब्ध पर छोड़ करके प्रारब्धम पुष्य थे बबुई सुनिश्चित बस अध्यासन हो जाता है कर्ती क्योंकि एक व्यापक तत्व तो शुद्ध विद्यमान है और कोई पारमार्थिक नहीं है इस भाव दीढ़ हो जाने पर ये शरीर मैं हूँ और मेरे साथ संबंध रख ये सब मेरा है ये भाव उस अधिकारण में कैसे कहां से से आ आ सकते हैं किसका किसका किसका जाएगा वो तो नहीं हो सकता है क्योंकि किस वो, कुछ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी नहीं गया वो पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी नहीं रहने के कारण क्या होता है कि फिर चाहे ये मैं हूँ और ये मेरा है ये भाव मन में नहीं रहता सभी में एक आत्मा को दर्शन होता है सभी को मैं मतलब सभी में कोई चेतन व्यापक विद्वान है उसी के ऊपर सब जिस प्रकार मैं करके सभी में ये मैं मतलब शुद्ध में सबको अपने शरीर को पहचानने के कारण इसके साथ जैसा शुष्ठ व्यवहार होता है कभी हम इसके साथ कोई विपरीत भावना नहीं करते ठीक इसी प्रकार सभी में उस शुद्ध आत्मात्माश्वर को देखने का फल शुरू किया हो जाएगा कभी भी किसी के प्रति कोई विरुद्ध भाव मन में उत्पन्न होगा है। इसके ये है। तो में इसी को तो और ये कारणीय है एक यही कारणीय है सब मनुष्य शरीर में अज्ञान दशा में बस भगवत तत्व को आत्म स्वरूप हमको अनुभव करना है बस एक इतने भाव को मन में रख करके जैसा शास्त्र तो ने बोला उसी चिंतन को मंद बना के मेरा बुद्ध छूट गया तो समझना की मतलब 80 काम हो गया अभ्यन दशन वो धीरे धीरे अभ्यास करना है जब ध्यान साधन भजन मंदिर जाना सबके पीछे उद्देश्य यही है मैं और मेरा ये छोट जा मैं और मेरा छूटना जो है शरीर में शरीर में मेरा ये छूटना थोड़ा कठिन एक जन्म के संस्कार है उसी कोशा भाव विद्या प्रकलित आत्म कत्य नीजा भावे कुत फलम आत्मा ही आत्मीय इतेश भावो प्रकल्पिता फलम आत्मा द्या आत्मकल आत्मात्मी भाव अबिद्या आत्मकस्त बीजा भाव फलम बस ये मैं और ये मेरा इत भाव प्रकल्पित शरीर में हूँ शरीर के साथ संबंध रखने में प्रिय वस्तु ये सब मेरे है ये अज्ञान जो कार्य है अज्ञान नहीं दिखाई देता है अज्ञान की कार्य दिखाई देता है तो अज्ञान मीठा की नहीं मीठा कैसे पता लगेगा क्योंकि अज्ञान दिखाई दे तो मीठा तो ये अज्ञान के कार्य नहीं दिखाई देगा अज्ञान के कार्य गलती से भी भावना मन में आएगा ही नहीं आत्मा ही आत्मीय इभाव अविद्या प्रकल्पित हो अशोनास्ति आत्मा की एकत्त की, की अनुभव हो एकत्र पर फिर भाव मन में आएगा ही नहीं आएगा ही नहीं बीजा भावे कुतो फलम जब बीज जल गया तो पेड़ कहां से उगेगा बीजा भावे कुतूफल बीज का अभाव हो गया तो फल कहां से मिलेगा बीज अभी क्या है जमीन में पड़ा हुआ पंतु बीज जल गया आत्मज्ञान से ये खेत में एक भावना पड़े रहने पर भी फिर नया कोई कर्म प्रब्ध उत्पन्न नहीं होता योमान कर्म से संबंध नहीं होता इसलिए नया प्रबल संचित कर्म जल जाता है प्रारब्ध भोग से क्षय हो जाता है फिर जो है वो जन्म मृत्यु की बदधन आत्मा ही आत्मीय इतिश मैं हूँ और ये मेरा इस प्रकार की जो भाव है ना अविद्या इसलिए मेरा करके कुछ नहीं है एक मैं ही मैं हूँ मेरा तो द्वैत में होगा अद्वैत में मेरा भाव आएगा नहीं अद्वैत में मेरा भाव आएगा ही नहीं आत्म एकत थे अशोक नस्थिक तो दे भगवान बीजा तो बीज की अभाव हो जाने पर फल कहां से होगा बीज जल गया इसलिए प्रारब्ध है अज्ञानात्मक बीज अभी जल जाने के कारण वो प्रारब्ध है मन बुद्धि को उस दिन तक व्यवहार करने पर भी वो नया कोई फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा नया कोई शरीर उत्पन्न नहीं कर पाएगा ये अभी है, ठीक है ये जो है इसी को करना है है कि कहां तक जो है मन बुद्धि क्या क्या कर रहे हैं उसको क्या भावना है ये मिट जाता है तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये समझ सकते हैं आप और यदि वो आसक्ति बनी हुई है वो एक न, इतना दिन में नहीं जाए कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है कि ये नहीं है चला गया परंतु जाएगा नहीं में कुछ पिंड नहीं परंतु ईश्वर के पास अचानक ही ही कभी मिल जाएगा उससे भी, भी न कुछ नहीं आत्मा ही आत्मा भी न कुछ नहीं अब जो है थोड़ा वैराग्य शतक जो है कल जो है इसको पढ़ लिए थे ना हाँ, को 88 88 बोल रहा मैं बोल था। देखिए जी के वहाँ पे जो फले रचयिता ध्याये फल रचयता विभोताया मु आत्मा राम फलाशी गुरु वचन रथ स्मरारे दुख हम, हम जानते हैं कि जी के गंगा जी निकले हुई है और गंगा जी की धारा हमेशा उत्तर से शुरू हुआ दक्षिण दिशा की ओर बहते रहते परंतु जिस जगह के आकर के गंगा जी फिर उपर उत्तर दिशा में बहते हैं उस जगह को हम वाराणसी बोलते वाराणसी में आत्म तत्व अंदर बैठा हुआ है तो, उस आत्म तत्व से प्रवाहित होकर जो धारा बह रहा है मैं मैं करके उस धारा दक्षिण दिशा में जाता है जब तक कर्तित्व तो भुक्त के साथ हमें जो अमराज की है, परंतु वही दिशा जब उत्तर मुखी हो करके अपनी स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं अपने मैं कहां से आया, उस दिशा में जाना चाहते हैं उतना क्षेत्र को वाराणसी क्षेत्र बोला जाता है तो इस समय हमारी मन की ये भावना जब वास्तविक तो मैं कहाँ से आया क्या मेरा उत्कम स्थल है मैं हमको इस दिशा में मन बहने लगता है वो क्षेत्र वाराणसी क्षेत्र उस क्षेत्र में ये उत्तर दिशा में बह रहे है अभी मतलब उल्टा दिशा में अभी तो संगठन दिशा में बह रहा था अभी स्रोत की मतलब उस की ओर बह रहे हैं इस भाव को मन में बना के रख करके और जो शरीर इंद्र मन बुद्धि के द्वारा व्यवहारिक कर्म कर्म में लगे हुए थे उससे उठ करके ये जो है उसी भाव को उस चिंता को मन में किस किस प्रकार बना के रखा जा सकता है इस प्रकार को प्रयास करके मना ये प्रयास से ही अब दुख मुक्त हो जाएंगे यदि प्रयास को निरंतर कर पाता है तो दुख मुक्ति का अनिवार्य इसको मन में रखते आत्मा ये शब्दों सबसे अच्छा प्रयोग किया मतलब जितना पश्चु मिलता है अपनी प्रब्ध के अनुसार जो फल भगवान दे रहा है उतना की मात्र करने। फाल के मात्र ग्रहण करना है फल आशी फलाशी मतलब पूर्व कर्म के अनुसार जो फल भगवान दे रहा है उतना के मात्र ग्रहण करने वाला गुरु वचन वाता तो ने जैसा दिखाया गुरु शास्त्र ने इस प्रकार से लगा हुआ तत्प्रसादा स्मर आ भगवान आदमी के पास बस इसी को मैं कर पाऊ तब क्या हो जाएगा जितना शरीर इंद्रो मन बुद्धि का व्यापार है जो पुरुष शरीर को मतलब रक्षा करने के लिए अभी तक लगा हुआ था उसको जो है भगवत मुखी करके उसी व्यापार में लगाना चाहिए तब क्या होता है? समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे ये जो है अभिप्रेत अर्थ यहाँ पे जो है ये समझना है तब जा कर अगला श्लोक लगेगा एकाकी शांत पानी पात्र दिगंबर अकेला अकेला बस व्यापक कोई स्प्रिया नहीं है मन मन शांत हो रखा हाथ में भी पात्र में जो मिलता है उसी को लेकर के दिगंबर दिगंबर मतलब परिग्रह रहित बिल्कुल परिग्रह रहित होकर के बार बार बोल नहीं आते ये इस अवस्था में वाराणसी नगर में जा करके हम मुक्त हो जाएंगे ये भावना नहीं रखना आपका मन स्वयं वाराणसी है जिस समय मन की दिशा मन की धारा भाव दक्षिण दिशा में कर्म और कर्म करते में लगा रहता है वो अब दक्षिण दिशा में बह रहे हैं परंतु जिस समय मन की भाव उसकी विपरीत दिशा में अपनी सोर्स को ढूंढते हुए अपनी सोर्स को ढूंढते ऊपर की दिशा में बहने लगता है वो जो है वाराणसी नगरी है वो वास्तविक वाराणसी उस नगरी में रहने का प्रयास करे तब क्या होगा कि जो है फिर तक गुरु वचन शास्त्र वचन के अनुसार चलेंगे और आत्मा रामन बस आत्मा में ही करने वाला ये है है वो जो फिर घूम अपने मन को वाराणसी नगर है इसलिए बाहर के वाराणसी नगर की, की मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब शरीर की जो स्थिति है उसमें जो है इधर उधर भागना जाना तपस्या करना संभव नहीं है ने दिखाया कि कर्म से कर्म का अधिक है। मन के इस भावना से किसी मैं और ममत्व तो बुद्धि यदि चला जाता है फिर कर्म किस आश्रय अच्छा में रहेगा कर्म का कोई आश्रय ही नहीं रह जाएगा मैं और ममत्व तो बुद्धि यदि चला जाता है इसलिए एकाकी निष्प्रिय शांत पानी पात्र दिगंबर कदा भविष्य में कर्म निर्मूल हो जाए कि मेरे पास अकेला कोई नहीं है मन में कोई अन्न विचार नहीं है मन में आप बस एकमात्र भिक्षा रूप में पानी हाथ ही मेरे पास एक बर्तन है और शरीर ही मेरा आवर, मतलब आवरण है मैं तो असंग व्यापक शरीरी मेरा आवर शरीर आवरण है वही मेरा एक बल कुछ है तो ही है मेरा साथ और कोई नहीं है भविष्य में स्थिति जो, कर्म जो कि समस्त निर्मूल कर, करने, में, करने में समस्त, समस्त इस प्रकार भी जल जाता है क्योंकि शास्त्र तो में ऐसा दिखा विद्ध क्रंथी छिदंत सर्वंत दृष्टि पर आ उस पर से भी ऊपर जो तत्व बैठा हुआ है हिरण नगर विरण नगर इससे पीछे हिरण नगर में कार्यात्मक जगत उसके पीछे कारणात्मक जगत से पीछे जो शुद्ध चेतन तत्व है, उस तत्व के अनुभव हो जाने पर सारा कर्म चल जा जा जा जाता है सारा कर्म शिअंत कर्म आ कुछ दिन तार्थ के आभास रह जाता है उसी को मन में रख करके मत चकर्म बोलता है जाता है को करके बस इतने उसका लास्ट देखना निशर्ग सुचिना श्यता परमा नंदा नन्दाबोधस्द्वा का शिव प्रसाद शुभ समेत जोगिना पा पात्रसर्ग सुचिना पैक्षेण संतुष्टाम जत्र का निषीदता भौत्र विश्व मुहुपश्यता अत्याज अभी तनोरखंड परमा नंदा प्रिया से ब्रपत्ना बस अब हमारे पास एक ही बिलोंगिंग है वो मेरा शरीर तो शरीर का जो जो हाथ है कर पात्र या था यही हमारे लिए भोजन पात्र है ये हमारे लिए भोजन प्राप्त है निसर्ग सूचना शुद्ध स्वभाव जो शुद्ध भक्स भिक्षा जो आते हैं जो मिलता है से, उसी को पसंद किसी पर पर मिल जाता है रात में वही पे सो जाना जत्रो का निशीधताओं और निभाष करें कोई मतलब किसी भी स्थान में ममत्व तो बुद्धि ना हो मुख्य रूप से ये मेरा स्थान है कौन कुछ नहीं कुछ भी तुम्हारा स्थान पूरा विश्व है पूरा विश्व तुम्हारा स्थान है बैपा को, कोने स्थान में क्या लेना है उससे क्या रंग है, बस पूरा मेरा है। और मुझ भी कुछ भी नहीं है भी समय होता है वही पे जहा कहीं भी ले जाता है परंतु वहीं पे सो जाए ये जगह पे जाने से ये अच्छा कुछ नहीं पुनः विश्वम बहुत पश्यता मतलब ये सारा विश्व जो है एक का की तरह मतलब तेज है हमारे लिए कोई कोई बार बार है, इसी प्रकार में कोई भी वस्तु नाम विश्व मुहूर्तमी संसार की तरह, तरह तुच्छ है इस प्रकार बार बार देखने का अभ्यास करे ठीक है और शरीर जब तक है शरीर का जो है ये त्याग नहीं होने पर भी जीवत दशा में जो है अखंड परमानंद इसमें से तादात्मा छूट जाए तो एक अखंड परमानंद के अवबोध जाए उसको मत अनुभव में आ जाता है मैं अखंड एक परमानंद स्वरूप एक आनंद की धारा अंदर से चल देता है शरीर त्याग नहीं होने पर भी ये जीवन मुक्ति स्थिति है शरीर त्याग हो जाए तब तो हो ही जाएगा नहीं होने पर भी जब तक प्रार्भ जाए कि अखंड परमानंद अवबोध स्प्रशम अखंड परमानंद की बोध तो को स्पर्श करते हुए जरूर प्राप्त करने जो मतलब संपन्न हो जाता है अतः सदा शिव के अनुग्रह से कोई एक अनिर्वचित जो मार्ग मुक्ष मार्ग जो है वो उसको अनुभव कर लेते हैं संपन्न कर लेते हैं जब स्थिति केवल हमारे पास में ंगिंग इज माई ओन बॉडी माई ओनली बिलोंगिंग इज माई ओन बॉडी तो पानी हाथ उसमें हमारा बर्तन है खाने का और हमारा शरीर का प्रारब्ध है भोजन आदि लाने का बस जो संतुष्ट मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जहा कहीं जो जगह मिलता है वही पे शरीर थोड़ा सो जाता है उस बिलोंगिंग को रखना है ना जैसे हमारे पास पुस्तक आती है तो उसको रखने के लिए कहीं तो पे हम कही रखते हैं सुलाघो कहीं पे और संसार के तुल्युच्छ वस्तु है इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है ये शुक्र नायक नहीं है इस प्रकार की भाव जो है शरीर त्याग नहीं होने पर भी तनूर आ त्याग अभी शरीर का त्याग नहीं होने पर भी अखंड परमानंद अवभूत एक अखंड परमानंद के अवभूत का स्पर्श अंदर चलते रहता है अखंड परमानंद के स्पर्श के आनंद चंद चलते ही रहता है रह वो इस प्रकार से अध्यात्म शिव प्रसाद सुलभ ये भगवान की प्रसन्ति ये भाव सुलभ हो जाता है के के लिए के लिए बात मतलब तक कोई कोई एक स्थिति, अगर कोई एक स्थिति स्थिति अपने आप भगवान को प्राप्त करना स्थिति को कर जाते हैं स्थिति का सामान्य अर्थ होता है मार्ग परंतु इसमें कोई पथिस पथलेस पथलेस पथ यहाँ पे कैसे कैसे पहुंचेंगे कैसे होते मतलब परंतु कोई इस भाग में पहुंच जाते हैं योगी इसका इस है। है। मतलब अपना अनुभव है वैराग्य की पराकाष्ठा में यदि आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि केवल इतना ही लागे दट केवल हमारा एक ही मात्र संपद तो अथवा हमारा एक ही मात्र अपना शरीर मतलब क्या हो गया तो जिस प्रकार पुस्तक आदि में कभी हमारे पास तो है कपड़ा कूपरा जगह प्रलब्ध जहाँ ले जाता है वहां पर चले जाए जो भोजन मिलता है उसी में संतुष्ट होकर के बस इसके लिए किसी के लिए ना भोजन वस्त्र वासस्थान तीनों के लिए कोई प्रयास नहीं करना वो अज्ञान दशा में होता है न अन्न के लिए प्रयास न लिए प्रयास नासस्थान के लिए प्रयास स्थिति जो है हमारा वासस्थान शरीर भगवान दिया हुआ पिला उसी को वो अपने आप अप शरीर के अपने प्रब्द से जयता आता रहेगा आएगा दुख है तो दुख चलेगा शरीर सुख है तो सुख भुगेगा शरीर अब उस सुख अथवा दुख के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है अनेक जन्म की पुण्य और शिव प्रसाद शिव प्रसाद सुलभ भगवान शिव जी के प्रसन्नता से ये सुलभ हो जाता है ये सुलभ हो जाता है नहीं होता, ये होता ये सुलभ है, है, है, यदि इस बात को शरीर धारण के लिए है जाता है। वो, भी जाता है। वो अपने आप के चले हैं। जैसा जैसा, जैसा, जैसा पहले जैसा था तो प्रलब्ध जब है वो प्रलब्ध जब भूखा नहीं रखा तो बाकी बचा हुआ प्रया को कर पाए शरीर का जब साठ पैंसठ साल उम्र हो जाता है अब इतना अनुभव आ गया कि एक दिन भी भगवान भूखा नहीं रखा जब किसी के साथ रहे कहीं आप अकेले रहे कोई असुविधा में जीवन को नहीं डाला भगवान ने तो बाकी शब्द का क्या चिंता करना है अब तो भगवान भारत पक्का हो गया है कि तो भगवान रक्षा करेगा ही करेगा तो उसने क्या चिंता कर इसलिए जो कि सदा शिव की कृपा से ये अनिर्वचनीय जो मुख्य रूप जो फल है ना वो प्राप्ति भक्त मत सरल सरल हो जाता है जब तक तब तक जीवन शरीर से मतलब भगवान की कृपा से अब जो है मतलब जब शिव की भाव में मन स्थिर हो जाता है ये अंतिम जीवन ज्ञान के बाद और विधा कई बल्ल तक शरीर कैसे रहता है कैसे भाव में रहता है उसको समझाने के लिए थोड़ा निरपेक्ष भैक्ष निद्रा वने स्वातंत्र निरंकुशम विहरणम शांत प्रशांत सदा होत्सवे अभी चदी राज्ये कि कौपीन शतखंड जर कंथी निंत निरपेक्ष भैक्ष निद्रास्मशाने बने स्वातंत्रेन निरंकुशम विहरनम शांतम प्रशांत सदा हैं शतखंड जीर्ण शीर्ण हो गया अथवा कोई गुदरी को सील करके उसी में पड़ा हुआ है कंथा पुनः तदृशी गोपिन भी शतखंड हो गया वाला कहास्त्र भी ऐसा ही हो गया फिर भी निश्चिंत मन से जो स्वतंत्र रूप से भिक्षा मिल जाता है उसको खाते हैं और निद्रा जहाँ मिलता वही पे सो जाती है ये अवधुत वृत्ति नृत्य मतलब ये, ये करना नहीं है मन से स्थिति में आना है क्योंकि प्रारब्ध इतना बलवान होता है आप यदि शासन में जाके बैठेंगे वहीं पे मकान तैयार हो जाएगा बलवान प्रब्ध के कारण इसलिए उसके प्रति कोई चिंता नहीं करना जैसा प्रारब्ध से हो रहा है बस उसको देखते रहे तरंग अवस्था में भी आ जाता है क्या है शरीर के भावी नहीं है तो शरीर जैसे भी वस्त्र मिलेगा मिलेगा कंथापूर्णता दृश्य ओरने के लिए भी वैसे ही कहीं गुथली शिला हुआ उसी को निश्चिंत निरपेक्षत होकर जो स्वाभाविक रूप से मिल है, है। हु, हु, मिल्या तो मिल्या तो जाता है उसी को खाते हैं निद्रा जहाँ पे शासन हो बन हो मंदिर हो जहाँ जगह मिजित हो जाता है स्वातंत्र निरंकुशम भिहरण हो करके भी मन जाना जाना चाहता है जैसा चले चले जाए जाए जाए ले वहीं कोई फर्क नहीं अंत तो अंदर जो है, अपनी प्रशांति बने रहे अपने प्रशांत बने रहे स्थम जो गहत्सव्याप यदि यदि मान लीजिए इस प्रकार भगवान से मिलने का जो आनंद महोत्सव बोल रहा है यहाँ पे महोत्सव है मन की आनंद और शांति यदि भगवान से मिलने तो का तो तो आनंद शांति में मन स्थिर हो गया फिर चूल्हे में जाए तीन लोग चतुर्दश भगवान के राजत्व से क्या लेना देना है ये जो है सन्यासी की वृत्ति मन से इतना ढीड़ो पक्का होना पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है कहाँ पे शरीर को रहने दे रहे जर जर धरम कंथापण ये नहीं की जो है उसको छोड़ के भागना है प्रलब्ध भाषा जो है पूर्व के जा कर्म कर वर्तमान में जो भी कुछ है उस स्थिति के ऊपर ममत्व बुद्धि नहीं करते हुए बस देखते रहे वो भी दृश्य है हमारे सामने अपना शरीर जब दृश्य हो गया तो शरीर से साथ संबंध रखने वाले वस्तु में दृष्ट के क्या मतलब कमी रह जाएगा इसीलिए बोलते हैं अपना शरीर है और कुछ नहीं जल्द परसन क्या वस्त्र मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इस, इस रंग की उस रंग की कुछ भी चिंता नहीं है जो आ रहा है अन्य दोस्त को उड़ने वाला भी ऐसे ही हो गया बस जो है, है, है। किसके लिए चाहिए शरीर के लिए चाहिए जो प्रारब्ध लेकर के आया हुआ है व्यक्ति उसको तद अनुकूल कहीं भी जाएगा वही मिलेगा वही मिलेगा उसको परंतु इस स्थिति को मन को तैयार करके रखना है कि देखो इसमें से कोई भी हमारे कोई ये नहीं है निश्चिंत निरपेक्ष भकर के निरपेक्ष रूप में जोश भोजन मिल जाता है वही खाता है और निद्रा स्मशान है बने आपका घर भी स्मशान और बन है यदि उसके प्रति आपका आसक्ति नहीं है यदि आसक्ति है वही आपके लिए संसार है वही आपके लिए बंधन है जंग मतलब घर भी जंग जंगल की तरह मतलब आ सकते पर शरीर ठीक है जैसा है गई ठीक है स्वतंत्र निरंकुश निरंकुश भोजन करता जाता है प्रभु जाता है है शांतम न, न को मैं, बताया था। न मैं पहला लाइन जो है। इसी को लेकर के जो बोल सब सब कुछ छूट जाए पंचाक्षर पावन उच पशु दीक्षू रंतु भागवंत बस केवल आत्मचिंतन को छोड़कर कर बल्कि किसी चिंतन में मन को नहीं आने देने बस केवल जितना है में उसमें सुख रहे तो तो उसमें यदि सुख हो जाए तो तीन लोग की राजत्व को लेकर के क्या लाभ है करोड़ रुपया इनकम से क्या लाभ है क्या भागना है जिस सभी व्यक्ति संसार में यही ढूंढ रहे हैं सुख ढूंढ रहे हैं यदि भगवान के नाम से हमको सुख मिल रहा है तो संसारिक भक्त से क्या लेना बात रहे शरीर की वो तो नहीं करता उसको तो क्या चिंता है ठीक है यहीं पे रखे तो समय हो गएगा पूर्णमत पूर्णमित पूर्णम दर्शति पूर्णस्ता पूर्ण में